एक इटालियन रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और फिर नेहा अंदर दाखिल हो जाती है जैसे ही वो रेस्टोरेंट के भीतर पहुंचती है वहां पर पहले से मौजूद भीड़ की चीख सुनाई देने लगती है सब नेहा को देखकर खुशी के मारे चेयर करने लग जाते हैं नेहा भी भागते हुए अंदर पहुंचती है और वहाँ मौजूद लोगों के गले मिलकर बहुत खुश नजर आ रही थी रेस्टोरेंट में पहले से ही म्यूजिक ग्रुप भी मौजूद था जो की नेहा को देखते हुए अपना प्ले स्टार्ट कर देता है थैंक यू सर थैंक यू सो मच नेहा ने विक्रांत की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा उसके बाद उसने अपने बैग में से एक सी डी कैसे लेकिन फिर भी वो ना जाने क्यों वही खड़ा रहा वो अपनी जगह पर खड़े खड़े ध्यान से नेहा की तरफ देखे जा रहा था उसे मानो अभी तक यकीन नहीं हुआ था की कि वो किस सेलिब्रिटी को इतनी करीब से देख रहा है विक्रांत के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए सीढ़ी हाथ में लेने के बाद भी विक्रांत स्टैचू बनकर वहाँ खड़ा रहा जबकि नेहा को लग रहा था कि सीढ़ी लेने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा विक्रांत चुपचाप रेस्टोरेंट के गेट के पास खड़े होकर सोच में डूबा हुआ था जब नेहा ने देखा की मिस्टर विक्रांत अभी तक नहीं गया तो फिर उसने अपने एक फ्रेंड की तरफ देखते हुए कहा अरे अमृत थोड़ा फोटो क्लिक कर दो हमारी जैसे नेहा ने अपने फ्रेंड से फोटो क्लिक करने के लिए कहा तुरंत ही वो लड़का भागता हुआ विक्रांत के करीब आया और उसने विक्रांत का फोन इशारे से मांगना शुरू कर दिया विक्रांत ने अपना फोन निकालकर उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया नेहा उसके ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई और उस लड़के ने नेहा के साथ विक्रांत की कई सारी फोटो क्लिक कर डाली विक्रांत बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां खड़ा रहा मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो फोटो क्लिक होने के बाद भी विक्रांत वहां खड़ा रहा नेहा को कुछ अजीब लगा तो उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ सर कुछ प्रॉब्लम हाँ नहीं नहीं अब जाकर मानो विक्रांत को होश आया हो वो तुरंत ही रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर आ गया दरअसल विक्रांत काफी देर तक वहां इसलिए खड़ा था क्योंकि लेकिन जब काफी देर तक कुछ नहीं हुआ तो फिर उसे एहसास हुआ कि उसका डुप्लीकेट टास्क पूरा हो चुका है और आज इस टास्क के अंतर्गत उसे सिर्फ नेहा कक्कड़ कर को इस इटालियन रेस्टोरेंट के भीतर छोड़ना था दरअसल नेहा अचानक से विक्रांत की गाड़ी में आकर इसलिए बैठ गई थी क्योंकि उसे अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलना था नेहा के बचपन के कुछ दोस्तों ने उसे लखनऊ के भीतर ही एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था वहां उसके बचपन के सारे दोस्त आ रहे थे लेकिन नेहा के लिए प्रॉब्लम यह थी कि अगर वो सबको बताकर वहां जाती तो उस रेस्टोरेंट में पहले से ही भीड़ लग जाती और फिर वो अपने दोस्तों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाती ऊपर से आज उसका शो भी था वहाँ शो के मैनेजर से नेहा की लड़ाई हो गई थी इस वजह से वो चुपके से वहाँ से भाग गई थी फिर रास्ते में उसे पुलिस कार दिख गई। ऐसे में उसे पुलिस कार में बैठना सबसे सेफ लगा दरअसल नेहा ने ये म्यूजिक कॉन्सर्ट लखनऊ में किया ही इसलिए था ताकि वो अपने पुराने फ्रेंड से मिल सके जब विक्रांत की गाड़ी में नेहा आकर बैठी थी तो उसे लगा था की शायद आज उसका डुप्लीकेट टास्क काफी बड़ा होने वाला है और उसे इस टास्क को पूरा करने के एवज में अच्छा खासा प्वाइंट भी मिलने वाला है इसी वजह से जब वो नेहा को लेकर इटालियन रेस्टोरेंट पहुँचा तो वहां भी वहा बाकी रह गया ले लखनऊ पुलिस की तरफ चल पड़ा था अभी वो गाड़ी ड्राइव कर ही रहा था की उसके पास अदृश्य शक्ति का मैसेज आ चुका था डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के लिए विक्रांत को मात्र तैतीस प्वाइंट दिए गए थे इतने कम प्वाइंट मिलने से वो बहुत निराश हो गया ये क्या बकवास है यार इतनी दूर आकर और इतना टाइम वेस्ट करके टास्क किया फिर भी सिर्फ 33 प्वाइंट पहले पता होता तो मैं ये डुप्लीकेट टास्क के चक्कर में अपना टाइम ही नहीं खराब करता इससे अच्छा तो मैं केस पर काम कर लेता क्या पता कुछ पता ही लग पाता विक्रांत मनीमन डुप्लीकेट टास्क को करने को लेकर रिग्रेट फील कर रहा था वो तो थोड़ा अच्छा विक्रांत के साथ ये हो गया कि जब वो पुलिस स्टेशन लौट रहा था तभी उसके पास टीम की तरफ से एक अच्छी खबर मिल गई थी अच्छी खबर ये थी कि हर्षित को एग्जीबीशन के सीसीटीवी फुटेज में जोधन का चेहरा दिख गया था हर्षित ने विक्रांत को बताया कि तमिलस्टार चोरी होने के दो दिन पहले जोधन सिंह एग्जीबीशन में गया था जोधन सिंह चोरी के दो दिन पहले आम विजिटर की ही तरह वहां पर आया हुआ था उसने पूरे एग्जीबीशन की रेखी कर रखी रही और उसी के हिसाब से उसने चोरी करने की भी सारी प्लानिंग कर रखी थी चूंकि जोधन बिल्कुल नॉर्मल विजिटर की तरह वहाँ गया हुआ था और साथ ही उसने अपने चेहरे को भी बाकायदे छुपा रखा था ऐसे में पिछले छह सालों में आज तक कोई भी उसे पहचान नहीं सका था वो तो हर्षित ने एक खास सॉफ्टवेयर और ट्रिक की मदद से जोधन को पहचान लिया था विक्रांत का शक सही निकला था। वाकई में सिंह चोरी करने से पहले ही एग्जीबीशन घूम कर जा चुका था जोधन के वहाँ आने का सबूत मिल चुका था लेकिन फिर भी अभी पुलिस का काम आसान नहीं हुआ था हालांकि जोधन के वहाँ आने से तो ये कन्फर्म हो गया था की तमिल स्टार की चोरी में उसी का हाथ है लेकिन जो बात पहले हर्ष कह रहा था वो सही ही साबित हुई भले ही सीसीटीवी फुटेज में यह कंफर्म हो गया था कि जोदन ने तमिल स्टार की चोरी की थी लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल पुलिस के आगे पहाड़ बनकर खड़ा है तमिल स्टार है? जोदन ने अगर तमिल स्टार की चोरी की तो फिर उसने उसे छुपाकर रखा कहा है लेकिन इस सवाल से विक्रांत हताश नहीं हो रहा था बल्कि उसे और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिल रही थी इस क्लू के मिलने के बाद तो विक्रांत केस पर काम करने के लिए और ज्यादा उत्साहित हो रहा था रेस्टोरेंट से लौटने के बाद विक्रांत काफी थका हुआ महसूस कर रहा था उसे बहुत नींद आ रही थी सो उसने अपनी टीम मेंबर्स को भी थोड़ी देर तक आराम करने के लिए कह दिया और फिर खुद भी होटल के रूम में जाकर आराम करने लग गया होटल रूम में पहुंचने के बाद पहले विक्रांत ने शॉवर लिया और फिर आराम से दो तीन घंटे तक सोता रहा जब उसकी नींद खुली तो फिर वो काफी फ्रेश फील कर रहा था उधर विक्रांत के टीम में हर्ष हर्षित और अनुष्का वही थोड़ी देर के लिए रेस्ट मोड में चले गए थे अब ये लोग भी जब लखनऊ पहुंचे हुए थे तब से इन्होंने आराम नहीं किया था विक्रांत का ऑर्डर मिलने के बाद इन लोगों ने भी अपनी नींद अच्छे से पूरी की थी सो उठने के बाद विक्रांत ने तुरंत ही हर्षित के पास फोन करके सभी टीम मेंबर्स को लखनऊ के हजरतगंज बाजार में मिलने के लिए बुलाया अचानक ही वो हजरतगंज मार्केट में मिलने की बात जानकर हर्षित को थोड़ा अजीब लगा उसके साथ अनुष्का और हर्ष को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर विक्रांत उन्हें हजरतगंज की लोकल मार्केट में मिलने के लिए क्यों बुला रहा है ये लोग तुरंत ही हजरतगंज मार्केट पहुंच गए वहां पहुंचकर इन्होंने देखा कि विक्रांत आराम से एक स्ट्रीट फूड की दुकान पर बैठकर लखनवी कबाब खाए जा रहा था जब ये लोग उसके पास पहुंचे तो फिर विक्रांत ने सभी के लिए कबाब ऑर्डर कर दिया इसके बाद तो फिर केस को सब भूल ही गए और यहाँ खाने का दौर शुरू हो गया हजरतगंज की स्ट्रीट मार्केट में मिलने वाले शायद ही किसी आइटम को इन लोगों ने ना चखा हो भरपूर खाने के बाद विक्रांत सबको लेकर हजरतगंज के एक मॉल में भी गया वहाँ से उसने अपने सभी टीम मेंबर्स के लिए एक एक एक्सपेंसिव गिफ्ट भी खरीदा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत आज इतना मेहरबान क्यों हो गया है, वो इतने खर्चे क्यों कर रहा है आज तक किसी ने विक्रांत को इतने अच्छे मूड में नहीं देखा था इस दौरान विक्रांत को ये पता चल गया था कि जब से वो और उसकी टीम यहाँ हज़रतंज में पहुंची हुई है तब से कोई लगातार उस पर नजर रखे हुए जाहिर है जो लोग उस पर नज़र रख रहे थे वो जह्ह्नवी के ही आदमी है हालांकि विक्रांत ने उन लोगों को पहचान भी लिया था लेकिन फिर भी वो अनजान बनकर घूम रहा था विक्रांत समझ रहा था कि जानवी उस पर इसलिए नजर रख रही है ताकि वो केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सके इसका मतलब साफ है कि अभी तक जानवी को भी इस केस में कोई काम का क्लू नहीं मिल सका है हजरतगंज की पूरी मार्केट घूमने के बाद आखिर में ये सभी लोग एक साथ ऑफिस पहुंचे दो घंटे की नींद और फिर भरपेट खाने के बाद सभी टीम में एनर्जी को बूस्ट मिल चुका था अब सब काफी फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहे थे ऐसे में ऑफिस पहुंचते ही सब फटाफट काम में लगे। विक्रांत ऑफिस पहुंचने के तुरंत बाद ही सीसीटीवी फुटेज में जोधन की एक्टिविटी ध्यान से देखने लगा वो अभी जोधन की एक्टिविटी होने के के का मैसेज आ चुका था आज के टास्क के लिए विक्रांत का सक्सेस रेट एक था और टास्क को सफलता पूरा करने की वजह से उसे दो खास टूल भी दिए गए थे पहला था दृश्य ग्लब्स और दूसरा टूल था एंटी सर्विलांस टूल ये दोनों ही टूल बड़े कमाल के थे अदृश्य तो एक तरह से जादुई कोट की ही तरह था एंटी सर्विलांस टूल को एक्टिवेट करने के बाद कोई भी विक्रांत पर नजर नहीं रख सकता था इन दोनों टूल्स की खासियत जानने के बाद विक्रांत काफी एक्साइटेड हो गया इस वक्त वो जोधन सिंह का फुटेज देख रहा था और इसी समय उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से यह टूल दिया गया है ऐसे में उसे ऐसा लग रहा था मानो अदृश्य शक्ति इसी समय ये टूल्स देकर कुछ हिंट देने की कोशिश कर रही है सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर रूही पर पड़ी रूही भी इस वक्त विक्रांत के साथ ही जोधन सिंह के सीसी फुटेज को ध्यान से देख रही थी फुटेज देखते देखते अचानक से रूही चिल्ला पड़ी एक मिनट एक मिनट वीडियो को थोड़ा पीछे करो मुझे कुछ दिखा था